आध्यात्मरामण अर्य काकांडष्ठ सर्ग रावण का मार्च के पास जाना श्रीमहादेउवाच विचित निशायां सभाते रिता रावणों मनसा कार्यमेक निश्चि बुद्धिम यौ मारीच सदन परम पारम बुद्न्वत मारीचस्तत्रक ध्यान हृदय परमात्म निर्गुण गुणभाषक पश्यत् रावण गृहमागत श्री महादेव जी बोले हे पार्वती रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातःकाल होने पर रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया वहाँ मारीच मुनियों के समान जटावल्कलादि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा दुतम उत्थाय चाणिंग्य पूजियधि थ्यम सुखासीन मारी चो वाक्यम्रवीत समागमन में तत् निकेन रावण चिंता पर चिंतयन रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला हे रावण इस प्रकार तुम अकेले ही रथ में बैठकर आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है ब्रूही में नहीं गोप्यम चेत तत्र प्रियम तव प्रियम न्याय चेत ब्रूहि राजेंद्र वृजनम नहि। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताइए हे राजेंद्र यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। रावण वाच अस्थि राजा दशरथ साकेताधिपति किल रावण आमा सुत स्तः सत्य पराक्रम जन प्रियम भा सहित भ्रात्रा लक्ष्मण समन्वितम् रावण बोला कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है उस अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है स आस्ते विपने घोरे पंचवट्याश्रमे शुभे तस् भार् विशाला सीतालोक विमोनी रावो निरपराधावे राक्षन् भीम विक्रमा च हवा विपिने सुखमास्ते निर्भय इस समय तो वह घोर दंडक कारण के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है सुना है उसकी भार्या विशाल नैना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई घर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है भगन्यापाया निर्दोषायाशकाम कर्ण चक्षेद दुष्टात्मा बने तिषति निर्भय अतस्तया सहाजे नाणवल्लभा आने श्यामी विपिने रहिते राघवीणता मेरी बहन सुरपणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस मन में रहता है इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ तम तो माया मृगो भू याश्रमाधपणेश रामम त्य लक्ष्मणम तय तदा सीताम तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना उसी समय मैं सीता को हल्लाऊँगा तम तो तवस्सहाय मे कृत् स्थापति पुर्वतं भाषमा तम रावण व्यक्ष विस्म कनेपदिष्ट ते मूलघातक इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर फिरत अपने आश्रम में आ रहना रावण को इस प्रकार कहते देख मारित ने विस्मित होकर कहा रावण ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई है इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है रामस्य से पौर संस्मृत चित्त मध्यावण बालोपिमा कौशिक रावण ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई है न पातयागरे योजना नाम शतम रादि भय विह्वल स्मृत्म तदेवाहम राव पशा हे रावण उनके बाल्य के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक वाण से ही मुझे सौ योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था आज तक मेरा हृदय भय से व्याकुल हो जाता है बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब और राम ही राम दिखाई देने लगते हैं दंडके पुनप्यहम वने पूर्वभरमनचितृदी तीक्षण सिंह मृगूपेकृषे बहुरावृम्यहम राघव जनकदा अथम सहितन्व आगत अथ विलोक्य मिलोक्य शेकमाख्यिपत एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप बना कर गया था जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सही श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाढ़ छोड़ दिया